शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता अथवा एकाग्रचित्त हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें मस्तक ललाट कंठ दोनों कंधों दोनों भुजाओं दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में हृदय में नाभ्य में दोनों पसलियों में तथा भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव शक्ति रुद्र ईश तथा नारद का और वामा आदि नौशक्तियों का पूजन करें ये सब मिलकर सोलह देवता हैं। अश्विनी कुमार दो कहे गए हैं नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक केस दोनों कान मुख दोनों भुजा हृदय नाभि दोनों उरु दोनों जान दोनों पैर और पृष्ठभाव इन सोलह स्थानों में सोलह त्रिपुंड का नाश करें मस्तक में शिव केस में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में विघ्न गणेश दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में शंभु नाभि में प्रजापति दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है इस प्रकार सोलह स्थानों का परिचय दिया गया अब आठ स्थान बताए जाते हैं गोह्य स्थान ललाट परम उत्तम कर्णयुगल दोनों कंधे हृदय और नाभी ये आठ स्थान है इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये आठ देवता बताए गए हैं मुनीस्वरों भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह आठ स्थानों का परिचय दिया है अथवा मस्तक दोनों उपजाएँ हृदय और नाभि इन पांच स्थानों को भस्म वेदता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है जैसा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तो तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर लड़ाट में त्रिपुंड लगाए ईशाभ्याम नम ईशा कहकर ऐसा कहकर दोनों पार्श्वभागों में त्रिपुंड धारण करें करे बीजाभ्याम नम यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे पितृभ्याम नम कर नीचे के अंग में उमें साभ्याम नमह कर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमह कर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए